श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 126 सौ अक्टूबर अठारह सौ पचासी ईश्वर इच्छा तथा स्वाधीन इच्छा श्री रामकृष्ण मैं तो मूर्ख हूँ कुछ जानता ही नहीं तो यह सब कहता कौन है मैं कहता हूँ माँ मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो मैं गृह हूँ तुम गृह स्वामिनी हो मैं रथ हूँ तुम रथी हो तुम जैसा कराती हो मैं वैसा ही करता हूँ जैसा चलाती हो वैसा ही चलता हूँ ना हम ना हम तुम हो तुम हो उन्हीं की जय है मैं तो केवल यंत्र मात्र हूँ श्रीमती जब सहस्त्र छेद वाला घट लेकर जा रही थी तब उसमें से जरा भी पानी नहीं गिरा यह देखकर सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कहा ऐसी स्ति दूसरी न होगी तब श्रीमती ने कहा तुम लोग मेरी जय क्यों मानते हो क्यों कहो कृष्ण की जय हो मैं तो उनकी एक दासी मात्र हूं। एक दिन ऐसी ही भाव की अवस्था में विजय की छाती पर मैंने एक पैर रख दिया इधर तो विजय पर मेरी श्रद्धा है परंतु उस अवस्था में उस पर पैर रख दिया इसके लिए भला क्या किया जाए डॉक्टर उसके बाद से सावधान रहना चाहिए श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर मैं क्या करूं उस अवस्था के आने पर बेहोश हो जाता हूं क्या करता हूं कुछ समझ में नहीं आता डॉक्टर सावधान रहना चाहिए हाथ जोड़ने से क्या होगा श्री रामकृष्ण तब मुझ में करने धरने की शक्ति थोड़े ही रह जाती है परंतु मेरी अवस्था के संबंध में क्या सोचते हो यदि इसे ढोंग समझते हो तो मैं कहूँगा तुम्हारी साइंस वाइंस सब खाक है डॉक्टर महाराज यदि मैं ढोंग समझता तो क्या कभी इस तरह आया करता देखो ना सब काम छोड़कर कर यहाँ आता हूँ कितने ही रोगियों के यहाँ जा नहीं पाता यहाँ आकर छः सात घंटे तक रह जाता हूँ श्री रामकृष्ण मथुर बाबू से मैंने कहा था तुम यह न सोचना कि तुम एक बड़े आदमी हो मुझे मानते हो इसलिए मैं कितार्थ हो गया तुम मानो या न मानो परंतु एक बात है आदमी क्या कर सकता है वे ईश्वर स्वयं आकर मनाएंगे ईश्वरी शक्ति के सामने मनुष्य घास फूस की तरह है डॉक्टर क्या आप यह सोचते हैं कि अमुक मछुआ आपको मानता था इसलिए मैं भी मानूंगा? परंतु हाँ आपका सम्मान जरूर करता हूँ आपके प्रति भक्ति करता हूँ परंतु वैसे ही जैसे मनुष्य के प्रति की जाती है श्री रामकृष्ण अजी क्या मैं मानने के लिए कह रहा हूँ ग्रीस को क्या वे आपको मानने के लिए कह रहे हैं डॉक्टर श्री कृष्ण से आप क्या कहते हैं ईश्वर की इच्छा श्री रामकृष्ण और नहीं तो क्या कह रहा हूँ ईश्वरीय शक्ति के निकट मनुष्य क्या कर सकता है कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कहा लड़ाई मुझसे ना होगी अपने ही भाइयों का वध मैं न कर सकूँगा श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हें लड़ना ही होगा तुम्हारा स्वभाव तुमसे युद्ध कराएगा श्री कृष्ण ने सब दिखला दिया कि ये सब आदमी मरे हुए हैं ठाकुर बाड़ी में कुछ सिख आए थे उनके मत से पीपल का पत्ता भी ईश्वर की इच्छा से डोलता है बिना उनकी इच्छा के पीपल का पत्ता तक नहीं डोल सकता डॉक्टर यदि ईश्वर की ही सब इच्छा है तो आप बातचीत क्यों करते हैं लोगों को ज्ञान देने के लिए इतनी बातें क्यों कहते हैं श्री राम कृष्ण कहलवाते हैं इसलिए कहता हूं मैं यंत्र हूँ बेयंत्री हैं डॉक्टर आप अपने को यंत्र कह रहे हैं यह ठीक है या चुप ही रहिए क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर ही है गिरी डॉक्टर के प्रति महाशय आप कुछ भी सोचें परंतु वे कराते हैं इसीलिए हम लोग करते हैं क्या उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा के प्रतिकूल कोई एक पग भी चल सकता है डॉक्टर स्वाधीन इच्छा भी तो उन्होंने दी है मैं यदि चाहूँ तो ईश्वर चिंता कर भी सकता हूँ और न चाहूँ तो नहीं भी कर सकता गिरीश आप ईश्वर की चिंता या सत्कर्म इसलिए करते हैं कि वह आपको अच्छा लगता है अतएव वह कर्म आप स्वयं नहीं करते वह इच्छा लगना ही आपसे करवाता है डॉक्टर क्यों मैं कर्तव्य समझकर करता हूँ ग्रीस वह भी इसलिए कि मन कर्तव्य कर्म करना पसंद करता है डॉक्टर सोचो कि एक लड़का जला जा रहा है उसे बचाने के लिए जाना कर्तव्य के विचार से ही तो होता है ग्रीस बच्चे को बचाते हुए आपको आनंद मिलता है इसलिए आप आग में कूद पड़ते हैं आनंद आपको खींच ले जाता है मिठाई का मजा लेने के लिए जैसे पहले अफीम खाना सब हँसते हैं श्री रामकृष्ण कर्म करने के पहले उस पर विश्वास चाहिए उसके साथ वस्तु की याद करने पर आनंद होता है तभी काम करने में उस आदमी की प्रवृत्ति होती है मिट्टी के नीचे एक घड़े में असरफियां भरी है यह ज्ञान यह विश्वास पहले होना चाहिए घड़े को सोचने से ही आनंद मिलता है फिर खोदा जाता है खोदते हुए घड़े में कुदाल के लगने पर जब ठनकार होती है तब आनंद और भी बढ़ जाता है फिर जब घड़े की कोर दिख पड़ती है तब आनंद और बढ़ता है इसी तरह आनंद बढ़ता ही जाता है मैंने स्वयं ठाकुरबाड़ी के बरामदे में खड़े होकर देखा है साधुओं ने गांजा मलकर तैयार किया कि चीलम पर चढ़ाते चढ़ाते उनका आनंद उमड़ने लगा